महाभारत आदि पर्व सप्तनवती तमोध्याय राजा प्रतीप का गंगा को पुत्रधु के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म राजाभिषेक तथा गंगा से मिलन वाच तथा प्रतीप राजा से सर्वभूत हित सदा निषाद समाबा द्वार जपन वै सम्पान जी कहते हैं तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे तस् रूप गुणोपेता गंगा श्री रूप धरधार लीला लोभनीय साल उत्तर सलीला उस समय मन सुविनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युति स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजसी प्रतीक के साल जैसे विशाल दाहिने उरु जांघ पर जा रही उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी रूप के समान था था। और मुख मनोहर देवा कल्याणीम प्रियम यत ते भी अपने जांघ पर बैठी हुई यशस्विनी नारी से राजा प्रतिप ने पूछा कल्याणी मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ तुम्हारी क्या इच्छा है कामे राजन स्त्री वाच राजनाम भजस्वती स्त्री नाम सदर्गरित स्त्री बोली राजन मैं आपको ही चाहती हूँ आपके प्रति मेरा अनुराग है अतः आप मुझे स्वीकार करें क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है प्रतीपुवाच ना हम पर स्त्रियम कामाणी न चाथ वरणाम कल्याणी धर्मे तध्य में व्रतम प्रतीप ने कहा सुंदरी मैं काम वस्परायी स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता जो अपने वर्ण की न हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता कल्याणी यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है स्त्रीवाच नास नागम्या वक्त्या चरज भजंती भजमा राजन दिव्याम कन्याम वर स्त्रियम स्त्री बोली राजन मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ और ऐसी भी नहीं हूँ कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूं अतः आप मुझे स्वीकार करें प्रतिपुआच दयान में चोदयसी प्रियम अन्य प्रतिपन्न मामना से धर्म विप्लव प्रतीप ने कहा सुंदरी तुम जिस प्रिय मनोवरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लू तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा प्राप्य अपत्याम सुषाणाम चीरु विध्य तदा वरा तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो भीरु तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधु का आसन है सब जो कामनी भोग्य त्विश विवर्जित तस्माद नाचरिष्य त्वयि काम वरांगने। पुरुष की बाई जांघ ही कामनी के उपभोग के योग्य है किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूँगा स्नुषा मेंोड़ी पुत्राथम ढोम्यम स्नुषा पक्षमोरूमागम्य समाश्रिता सुशत्रोणी तुम मेरी पुत्र हो जाओ मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वर्ण करता हूँ क्योंकि वामोरु तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्र के पक्ष की है स्त्रुवाच एवं अप्यस्तुधर्मज्ञ संयुजेयम सुते तद्भक्त्या तू भजिष्या प्रख्यात भारत कुलम स्त्री बोली धर्मज्ञ नरेश आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरतवंश का सेवन करूंगी पृथिव्या पाराथिवा ये चेषा यूय पाराण गुणा न ही मैं सख्या वक्त पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सबके आप लोग उत्तम आश्रय हैं सौ वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती कुलश्श प्रथिता तुत्व मथोत्तम समय नेहधर्म जचरेयिभो तत्समे पुत्रस्ते न मीमित करं वसंति पुत्रे ते वर्धिश्म्य हम मृतिम पुत्रे पुण्य प्रिय स्वर्ग प्राप्त ते सुत आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरी है धर्मज्ञ मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी, प्रभो मैं जो कुछ भी आचरण करूँ वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी वैशंपावाच तथेतुवा साराजं स राजत्रीयत वै सम्पाजी कहते हैं जन्मे राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली तत्पश्चात वह वहीं अंतर्ध्यान हो गई पुत्र जन्मा प्रतिक्षण स राजा तद धारियत एक तस्वे तो प्रतीप क्षत्रिय तपस्थे पेश तस्थे स्वर्नंदना इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी कुरुनंदन इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे प्रदीप से तो भार गर्भ श्रीमान श्रिया परमया युक्त शरचुक्ले यतस्तु दशमी मासी प्राज यत रविप्रभम कुमार दिवगर्भाभम प्रतीपमहिषी तय सवत्तपुत्रो बृद्ध स महाभिश प्रतीपकी पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा तदनंतर दसवां मास प्राप्त होने पर प्रदीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य के समान प्रकाशमान था उन बूढ़े राजदंपति के यहां पूर्वोक्त राजा महाभीस पुत्र रूप में उत्पन्न हुए जग्गे संतान तस्मासी शांतनु शांत पिता की संतान होने से वे शांतनु कहलाए तात से कृत्या प्रतीपोकारिय प्रभु जातकर्मादिप्रेण वेदोक्त कर्म भी वे शक्तिसाली राजा प्रदीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य अर्थात संस्कार करवाए ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए नाम कर्म परम रवनीपाल कर्म्रांत वेद तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनों का नामकरण संस्कार भी किया तथ संवर्धित राज शांतनु स तूले पराम निष्ठा प्राप्त धर्म विद्या च वेदे चतिम स परमा यौवनम चाप्राप्त कुमार तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी उची स्थिति प्राप्त की वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए सस्मश्चाक्ष लोकान् विजातान् चैन कर्मण पुण्यकर्मा कृदय सिंह तनुकुरु सत्यम प्रतीप सांतन पुत्रम यौवनस्थम तथोन्व अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे युवा युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया पुरा स्त्री मांतनो भूत तामा व्रजेह सामयानाव्यापुत्र काम्य सावया नोक्तव्या काशी कशाशिचांगी शान्तनो पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था बेटा यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से अंगने तुम कौन हो किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न न करना यम सा प्रहिष्टाम सा पृष्ट अनघ मन योगा भज ताम भजे था इतुवाच तम वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही वह सम्पाणवाच एवं राजा वैसम पायजी कहते हैं अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया स सा राजा शांतनु थे मान देवराज समुति बहुआ मृगयाशील शांतन वन गोचर बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे, थे वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य थे वन में घूमते रहते थे स मृगाघन राज सप्तम गंगा मनु चारिक सिद्ध राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे सगताचिन महाराज द परमा श्रिय जाज्वल्यमान वपुषाम साक्षा श्री एम महाराज जन्मे जाए एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो सर्वान्वद्याम सुदतिम दिव्याभरण भूषिताम सूक्षमाम्बरधरापे काम पद्मोदर सम्रभाम उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे दाँत तो और भी सुंदर थे वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी उसके शरीर पर महीन महीनशाली शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी वह अकेली थी ताम दृष्टा विस्मित और उपसपदामभ्याम मातृप्यत न उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया वे उसके रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसके सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे सात दृष्टि राज महादतीम नेहाद आगत सौहार्दा ना तृप्यत विलासनी वह भी वहाँ विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया वह विलासनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी ताम वा चतो राजा सांत्वय लक्ष्मणया गिरा देवी वा, वा गंधर्वी चात चा तवापसरा यक्षि पंडगी वापे मनुषि वा, वा सुमध्य चे ताम सुगर्भा भार् मे भवशो तब राजा सांतनु उसे सांत्वना देते हुए मधुर मधुरवाणी में बोले सुमध्य में तुम देवी दानवी गंधर्वी अप्सरा यी नागकन्या अथा मानवी कुछ भी क्यों न हो देव कन्याओं के समान देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी मैं तुमसे याचना करता हूँ कि मेरी पत्नी हो जाओ इति श्री महाभारत आदिपर्वणि संभव परवणि शांतन उपाख्या सप्तनवित इस प्रकार से महाभारत आज पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सांतनों उपाख्यान विषयक संतानवे अध्याय पूरा हुआ